श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 40 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ 15 जून अट्ठारह सौ तिरासी के संबंध में उपदेश आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है तारीख 15 जून अठारह ईस्वी भक्तगण श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं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 सोने को गलाकर कर गहना पढ़ गढ़ना है तो यदि गलाते समय कोई दस बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा चावल छाटते समय अकेले बैठकर कर होता है हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ छाटते समय यदि कोई दस बार बुलाए तो अच्छी तरह छाटना कैसे हो सकता है